की गहन धाराओं में हम धर्म और जीवन के सत्य को खोज रहे और हमको यह स्पष्ट हो चुका है कि फिलॉसफी और अध्यात्म दो अलग अलग धाराएं अध्यात्म दर्शन का अर्थ होता है अध्य अपने आत्म आत्मन को भीतर जाकर दर्शन करना देखना इसी को श्री दर्शन भी कहा गया और फिलॉसफी कहती है कि वो सातवें आसमान में रहता है तो एक अपने भीतर अपने सत्य को खोजने की बात है और दूसरी प्रेतों की तरह बाहर भटकने की मनोरंजन की मनोवृत्ति है तो एकदम अलग रास्ते हैं वेद और सनातन धर्म और सनातन वेदों ने अध्यात्म को ही जीवन की राह माना उन्होंने माना कि जहां सृष्टि हो रही है तथा तो जहां हम सहज पहुंच सकते हैं सृष्टि किस प्रक्रिया को बाधित किए बिना वही तो हम पढ़ सकते हैं कि सृष्टि होती क्या है तो वो सृष्टि तो हम सब के शरीरों में हो रही है और वो हमारे ही हित में हो रही है आज भी भोजन ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होता नूतन सृष्टि को पाता रक्त के कणों में जीवन के क्षणों में सांसों और धड़कनों में हमें प्राप्त हो रहा है तो जब इतनी समीप मेरे सृष्टि हो रही है और इसी से मेरा मेरी भी उत्पत्ति है मेरे क्षणों की उत्पत्ति है इन्हीं जड़ों से मैं रस पाता हूं तो मैं प्रेत बन बाहर ढूंढने क्या जाता हूं मुझे मेरे भीतर हो रही सृष्टि के रहस्य को जानना है क्योंकि यही सचराचर में भी यही सृष्टि हो रही है यहां पालू सब जगह पा गया फिलॉसफी बाहर भागती फिरी वो आउटलेट डिसिप्लिन बन गई गुलामी के अंतरालों में अध्यात्म फिलॉसफी का जो मिक्सचर बना वो किसी को नहीं पचा आज तक खाली नाटक होते हैं हमें सोचना है कि हम धर्म के विषय में क्या जानना चाहते हैं क्यों जानना चाहते हैं अगर हम ये सोचें कि हमें मकान दुकान मिल जाए तो ये बात बेमानी है क्योंकि चमड़ी भी यहीं फेंक के जाना होगा तो मकान मिला भी तो क्या दुकान मिली भी तो क्या प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं कहां से आया और सामने दिख रहा हूं कि मेरे नाते रिश्ते जो बाहर के हैं मेरे स्वरूप के हटते ही कोई मेला नहीं रहता है तो वो मिले तो ना मिले तो इस बात का भी इतना महत्व कहा है महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कौन हूं आता कैसे हूं मेरी जड़ें कहां पर है यह अध्यात्म दर्शन है हा? आप लोगों ने फिलॉसफी का ट्रांसलेशन दर्शन कर डाला दर्शन माने तो सिर्फ देखना होता है और कोई मतलब नहीं होता इसका मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो नहीं कोई मिलता है तो कहते बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए तो क्या फिलॉसफी हुई क्या कहोगे इसको तो शब्दों का अनर्गल प्रयोग है फिलासफी जैसी कोई व्यवस्था सनातन धर्म में है ही नहीं रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं तो क्या मतलब रामलला की फिलॉसफी करके आ रहे हो वट डू यू मीन क्या कहना चाहते हैं आप तो अध्यात्म दर्शन का अर्थ है अध्यक्ष चहू और अपने ही भीतर आत्म आत्मा का दर्शन करना उसे पढ़ना उसे समझना अपनी जड़ों को पहचानना और उनसे जुड़कर नित्य अवस्था को पाना कि मेरा जो उद्गम है वही तो मेरी जड़ें हैं और उस उद्गम ने मुझे छोड़ा नहीं वही उद्गम उसी प्रकार आज भी यज्ञ के द्वारा मेरे भीतर भोजन को रक्त में ज्योति में लौटा रहा हर ओर से मुझे पाल रहा जब उत्पत्ति ने मेरा दामन नहीं छोड़ा है तो उसे खोजने में बाहर कहां जा रहा हूं जहां हो रही है उसे वही ढूंढ हाँ, समझ में आता तो उसी को समझाने की प्रक्रिया में गुरुकुल में हमने लीला कथाओं को भी लिया आज की ऋचा ले लें पहले तो फिर आगे बढ़े कह रहे हैं पताती कुया दूरम वा तो वनादधि आह तु न इंद्र शंसे सहस्त्रेशु गोशवाशु शुभ्रीषु आ दूसरी पंक्ति हम दोते चल रहे हैं क्योंकि इस सूख में ऋषि निरंतर एक गीत के रूप में यज्ञ के सम्म बैठकर एक आत्मस्तुति के रूप में आ रहा है पता थे कुंड तेज वात वने हवा तेज हवाओं के झोंके दूर दूर से आंधिया उठती हैं, पेड़ टकराते हैं और जंगल की आग लगती है और दूर दूर से बहकते हुए हवाओं के साथ उड़ते हुए पते पत्ते कुंडरा दावानल की अग्नियों में आकर जैसे जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार पता अति चलना आज झड़ जाएं बिस जाएं अपनी ही आत्मज्वालाओं में भले बाहर कर रहा हूं लेकिन जलना तो मुझे मेरी आत्मा भीतर है पता, आती। पता आती। हाँ से, व्यापकता से पतन हो जाए समाज आए कौन रया उसी प्रकार अग्नियों में जैसे दूर दूर से उड़ती हुई पत्तियां उस दावानल की आग में आके जल जाती है रेमन भटकते मेरी भटकती तृप्तियों और इच्छाओं चलो आज सूखे पत्तों सी अपने ही आत्मा में समाहित हो जाओ आज इसी में पतन हो तुम्हारा ब्रह्मज्वालाओं में समा जाओ इधर भटकती उधर भटकती सूखी पत्तियों जैसे उजड़े उजड़े हमारे विचार कहीं ठेकेदारी में कहीं ईर्षा में कहीं द्वेष में लोगों में अरे चलो आज इन सब पत्तों को समेटे और प्राण सहित इनको प्राणवायु प्राण भी है न, है ना तो प्राण प्राण वायु सहित आज प्राणों से कहें कि इनको अंतर में समाधिस करें ब्रह्म ज्वालाओं में उतार दें भस्म कर दें कि ना फिर कहीं कोई इच्छा हो ना चाहो न कोई मन में भटकता विचार हो न किसी के प्रति कोई भाव मन पूरी तरह से एकाग्र होकर आत्मज्वलों में समाधिस्त हो जाए तो बाहर की हवन से तू भीतर की राह पाए दूर दूर तक भटक भटक कर हवाओं से फैलती हुई सूखी लकड़ियों और पत्तों को बटोर कर जैसे बाहर के हवन को जलाया हमने आ चलो मन इंद्रियों विषयों विचारों को जो पत्ते बहते हुए पत्ते से जहां वहां यत्र सर्वत्र भटक रहे हैं कभी इसमें कभी उसमें इस आरोमी समेत डाले और ब्रह्म ज्वालाओं में समाधि करते हैं पता दी ऐसे ही चलो आज दम्भ को छोड़े आज ईर्षा द्वेश को छोड़े लोग मोह को त्यागें ये भटकते मन हमारी भटकती प्रेतावस्थाएं ही तो है हर विचार हमें प्रेत बना के भटका ही तो रहा हम भटक ही तो रहे हैं हम सब जानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता फिर भी हम इतने दम्ब इतनी इच्छाएं लिए क्यों हर कोर भाग रहे हैं। तो कहा पता थे कुंडे आंशिया दूर इन बातों दूर दूर से जैसे पत्तों को बटोर के हम भी लाते हैं और हवाएं भी लाती है इच्छाओं को मेरा पान, तेरा पान, लोग आ सकती आज इन सब को जैसे बाहर पत्तों को बटोर के जलाया है आओ पत्तों से हमारी अतृप्तिया इच्छाएं मन सब बटुर बटुरकर आत्मज्वालाओं में पतित हो जाए गिर जाए भस्म हो जाए वनात अधिना और सूरज के किरणों जैसे ये सब फिर से मेरे जीवन के क्षण आत्मज्वालाओं से जगमगाए अनंत की राह, वना रावत्मा ने सूरज की रश्मिया किरणें, वनात अधि और उस किरणों से ये विचार सब लौट करके हम में समाधिष्ट हों हम नया रूप पाएं यज्ञ से उभरे और अनंत की राह लें देखो यज्ञ बाहर हो रहा है लेकिन प्रत्येक ऋषि प्रत्येक ऋचा भीतर आ रही है पहले ऋषि में ही चलो इसकी उदाहरण में वहां मिलेंगे कहा आशुम आशवे भर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतियत मंदयत सखम कि जैसे कच्चे चावल को का असफ पतित को भी राजस और तामस सबको सुख देता है यज्ञ के द्वारा पतित उसे शराब बना के पीता है राजस उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है और सात्विक यज्ञ की ज्वालाओं में उसी चावल की जब आहूति देता है तो वो परमानंदित होता है तो कच्चे चावल से बने इस को पहले भी क्या आया मधुचंदा ने भी कहा मेधातिथि ने भी कहा और अब आजीर भी कह रहे हैं और आप हैं कि अपने से परे चमत्कारों को भोज रहे हैं ये अंधता नहीं तो और क्या है तुम्हारी कोई ऋषि ऐसा नहीं है जो भीतर की बात नहीं कर रहा और हम हैं कि बाहर ही बाहर भटक रहे हैं तो वहां क्या कह रहा अम आशुमाशु उसी कच्चे चावल से बने स्तन को आसव को भर यज्ञ श्रेय आज आत्मज्वालाओं में भर दे यज्ञ हो जा अर्पित कर दे स्वयं को सामग्री सा अपने ही अंतर अग्नियों में अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रीयम संपूर्ण सचराचर को आनंदित करने वाली इन ब्रह्म ज्वालाओं को जो तेरे अंतर में प्रज्वलित हैं अरे पगले बाहर से सिमट अंतर को अर्पित हो जा नीमादनम क्योंकि इन्ही से तो सुख है इन्हीं से तो जीवन के क्षण है इसी से तो जीवन के क्षणों की मादकता है सब कुछ है मंदय पतित सखित को भी राजस्वता में सबको सुखद करने वाली हैं, ये तो ब्रह्म ज्वालाएं हैं वो ब्रह्म अग्नियां हैं, बाहर के इस से अंतर का भाव ले और चल भीतर को चल कहा अर्पित कर दे कह रहा हूं ब्राह्म ज्वालाओं से मुझे ग्रहण करो और जला दो तो जब हम जल जाए तो क्या हो अश शतक्रतु शतको घमो वृत्राणाम बाबा वा प्राहु वाजेशु वाजे तो अपने ही तन के उस आसव को जो ज्योति बन जाए मेरा अस पीतवा ऐसे आसव को पीतवा पी करके ना सब पूर्ण घनेरे असत्य ज्ञान और भटकाओं का विनाश करते हुए हम याजक प्रावो प्रागो वाजेशु वाजीनम हम सब भी जो जीव है आत्म ज्वालाओं जु जु, जुु, में मदमस्त होकर अर्पित हो जाए अग्नियों में समा जाए चल जाए तो कौन सी बाहर वाली है भीतर वाली हाँ? समझो हाँ? बाहर से केवल भास लेना है जैसे मूर्ति से आत्मा का भास लेना है वैसे ही बाहर के यज्ञ से उस अंतर शक्ति का हमें भास लेना है मेरा ही तन जब सामग्री बनकर बन जले वो ज्योतियों का असव बने तो हम पी जाए संपूर्ण सत्य ज्ञान और, और, और भटकाओं का विनाश करते हुए घनों घना वृत्राणाम बादलों जैसे घुमड़ते विचारों को भावों को सबको जलाते आभवा उनके उद्गम को समाप्त करते भव माने होना अभाव उनको नकारते भस्म करते प्रावो संपूर्णता से व्यापकता से वाजेशु यज्ञ की अग्नियों में वाजिनम यज्ञ हो जाए अब फिर क्या हो तमते वाजेशु तंते तमते बाजेशमा शतक रथ तम ते तब उस यज्ञ की अग्नियों में से जिसमें हम हो गए समादेश तम ते वाजीशु तब उन यज्ञों में से वाजी यज्ञ होकर एक नवजात शिशु प्रकट हो वाजयामा महाविष्णु सा सुंदर शतको भोलेनाथ सा प्रलयकर धनाराम इंद्र सा तय आत्मज्योतियों के ऐश्वर्य से पगा हुआ वना अधि वो यहां इस प्रकार का है और तब उसमें से एक नया जीवन प्रकट हो एक नया प्रसून खेले सदा की बाति जो विष्णु सा सुंदर है और प्रियंकर रुद्र सा मनोहर है और अमर रश्मियों की ज्योतियों के ऐश्वर्य से लबालब है और फिर सूद के समापन ऋषा में कह रहा है यो रायो अवनिर महान तसुपरा सुनवता सका तस्मा इंद्राय गाय यो रायो अरे जो याजक यज्ञ करता शीघ्रता से रायो शीघ्रता से महा महाअवनिर आत्मा रूपी इस महाअग्नि पर ब्रह्म ज्वालाओं के उस कुंड में महानता सुने महाअंत को प्राप्त हो गया अपनी अंत्येष्टि स्वयं कर गया सुपारा और वो उस दिव्य मार्ग से जब पार हुआ तो उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को यज्ञ की अग्नियों ने अपने दहकते हुए हूं से गाया है उसी को यहां कह रहा है ऋषि कह रहा कु कुंडिया दूरम वनाधि वना, वना अधि आतू न इंद्र संशय गोश्वशु शुभ्रेशु सहस्त्री मूर दूर दूर से हवाएं सूखे पत्तों को लोड़ा जला लेती हैं तो ये प्राण मेरे आज मेरे मन के हर भटकते भाव और विचारों को हरो से बटोर के लाओ बनो आंधी और ब्रह्म ज्वालाओं में मेरी हर भटकती वृत्ति आज जले भस्म हो जाए और सूरज की किरणों जैसी अमर रश्मियों को का रूप पाए आतू न इंद्र सं आना रे आए आवाज दे अपने ही मन को के मन तू आज गीत गा आत्म के आत्मज्वाला अब मु भटक बाहर चल भीतर अपने आ तू न इंद्र संशय संशय माने प्रशंसा करना गीत गाना अर्पित होना समर्पित होना है ना संसा पत्र कहते हैं ना किसी को सम्मानित करना हो तो उसको जो सर्टिफिकेट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं शंसापथ तो आंद्र शंस है अरे आओ नरे मन हमारे मत भटको अब कहीं पर चलो आज प्रतिष्ठा करें ब्रह्म ज्वालाओं की आत्मा की चलो भीतर चलें गोश वश्वेषो जो ज्योतियों के द्वारा आज भी तुम्हें जीवन का आरक्षण दे रहा है जो यज्ञों के द्वारा यज्ञ ज्योतियों के द्वारा जड़त को चैतन्य जीवन की धाराओं में ला रहा है जिसने तुम्हें मट्टी से मनुष्य बनाया है कोई माता पिता नहीं जानते कोई नहीं जानता किसी को बनाना नहीं आता वो शो कि जो जड़ को जीवन की ज्योतियों में उभारता है उकेरता चला जाता है और अचानक भस्मी का अंबाग एक भूला सा सुंदर शिशु हो जाता है शुभ ऋषु और फिर सारा शुभत्व देता उसे बुद्धि विवेक रूप, सौंदर्य वो ज्ञान देता तुमको शुभ ऋषु सहस्त्र ऋषु और सहस्त्र सहस्त्र तू भी मगर और सुखों में तुम्हें पालने में जैसे मां झुलाती है वैसे वो तुम्हें संपूर्ण जीवन हर क्षण अतिशय सुखों में झुलाता है सुख ही सुख देता है आज उसे क्यों छोड़ते हैं क्यों नहीं निपट जाते उसमें तो हम देख रहे हैं कि अध्यात्म और फिलॉसफी कहीं एक हो ही नहीं सकते हुआ क्या कि गुलामी के अंतरालों में जिन तथाकथित आंधियों के नीचे आप गुलाम बने धर्म के नाम पर उनके पास केवल कम्युनल फिलोसफीज थी सामूहिक सांप्रदायिक सोच को आप भले फिलोसफी कह लो लेकिन धर्म फिलोसफी नहीं होता है तो आपने भी उन्हीं की नकल करके इतिहास बनना चाह अपने से हटकर के ही ईश्वर खोजने चाहे जबकि संपूर्ण सनातन धर्म तुम्हें कह रहा है भीतर देखो घट में बसे हैं राम तुम घट में आके बैठो तो लेकिन नहीं हम वहां जाना नहीं चाहते हम वहां बसना नहीं चाहते पता नहीं हम क्या चाहते और ये भी जानते हैं गाते भी हैं रहना नहीं देश भी रहना है और फिर भी नहीं मानते गा भी रहे और मान भी नहीं रहे वेद एक बिलोया हुआ सत्य है अध्यात्म अध्यात है यह अध्यात्म दर्शन है फिलासफी नहीं है तो इसलिए अगर किसी को यह समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि वो फिलासफर है कोई मेरे यहां बहुत सारे मित्र आया करते थे उसमें हमारे एक डीआईजी भी थे आईजी हुए फिर डीजीपी भी हुए तो हम उनको पादरी कहते थे तो एक दिन वो हमको घेर के बैठ गए बोले आप हमें पादरी क्यों कहते हैं सारे पुराण उपनिषद सब याद है तुम्हें इसलिए मैं तुम्हें पादरी कहता हूं बोले हम समझे नहीं हमने कहा हमारे जो पादरी लोग होते हैं ना मैं कोई बुराई नहीं कर रहा तो जब वो चर्च में आते हैं तो बड़े बड़े गार्ब पहन लेते हैं कपड़े पादरी वाले पूजाएं कराते हैं भाषण देते हैं और जहां चर्च खत्म हुआ तहा उन्होंने गार्ब उतारा सिगार मुंह में लगाया और सीधे क्लब में पहुंचे और पैग लिए बैठे तो तुमने भी बड़े गीत भजन गाए और फिर विषयों की पी अतृप्तियों की पी तो पादरी नहीं, नहीं तो क्या गाते सब मानता कोई नहीं तुम मैं ये फिलॉसफी हो सकती है फिलासफर तो हुई लेकिन अध्यात्म तो डूब के जीने की बात है आत्मा का नशा करने की बात है और फिर कोई नशा न करने की बात है क्योंकि तो बढ़िया मिठाई के बाद कोई सड़ी गंदी मिठाइयां नहीं खाया करती तो हमने भक्ति इस धारा में कही है आप पता नहीं पादरी क्यों हो गए सारे के सारे कि जो वहां गा रहे हैं वो कर नहीं गए क्लब में पहुंचते ही सूट ऊट पहने बैठे आप जान ही नहीं सकते कि ये प्रीस है ये कौन और ये मैं कि एक ही नहीं है हर रोज की बात है रोजमर्रा की बात है सभी की बात है तो लगता है गुलामी के अंतरालों में आदू उनके डुप्लीकेट बनेंगे। गए नीत वेद की हर्राह ने कहा था एक क्षण भी मिटा मत बाहर को। जहां से सांसें आ रही हैं, अपनी उन जड़ों को खोज भीता रहा वक्त बहुत थोड़ा है मौत तो दरवाजे पर खड़ी है जल्दी से अपने अंदर आ इन ज्वालाओं में समाधि हो जा जो जीवन दायनी है जिनसे तू क्षण पा रहा जीवन के ये क्या बाहर के ढोंगढ़ को नाटक कर रहे हो आत्मरस में बोल अपने आप को जानो और कहा कि तुम परम ब्रह्म की सत्ता हो तो केवल धरती पर भटकना तो तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकता और आये ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं कह रहे भूत आदि पादव्य प्रदेशो पत्ते पपत् चैवम भूत आदि पाद उपदेशो उपदेशो उपत्ते उपत्ते च चं के भूत माने जीव हम सब वैसे तो कोई रामलाल है कोई श्यामलाल है कोई सुंदरलाल है वगैरह वगैरह नाम है लेकिन ये आपके नाम नहीं है आप भूत हैं अब भूत का भूत प्रेत ना लगा लेना भाई भूत माने उत्पन्न होने वाला जीव तो कहा भूत आदि ये जो संज्ञा है ये तुम्हारी ब्रह्म से है जीव की उत्पत्ति जीव का स्वरूप जीव का प्रकट होना जीव का व्यवहार में आना और जीव की पहचान जो पद है जीव का वो ब्रह्म से है ये ब्रह्म की मानस उत्पत्ति है शरीर से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है आप तो कहते हो हमने पैदा किया हमारा बेटा है और ब्रह्म सूत्र कह रहा है पगड़ा रहा है इसका बेटा कहां से आएगा क्योंकि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से है और शरीर की उत्पत्ति भी ब्रह्म के द्वारा है इसमें मेरा तेरा कहां से आ गया स्वामी जी अपनों के लिए तो करना ही पड़ता है ना ये अपने कहा से आ गए कहा कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से है और सारे पुराणों में सभी कथाओं उपकथाओं में सारे शास्त्रों उपास्त्रों में हम सब सदा यही पढ़ते आ रहे हैं ऐसा उपदेश वो कह रहे हैं सभी प्राणों उप प्राणों में वेदाधिक में सभी में सम्भाव से यही उपदेशित हुआ है कि जीव की उत्पत्ति परम ब्रह्म से है न कि शरीर से है तथा शरीर की उत्पत्ति भी ब्रह्म ज्वालाओं से और यज्ञ से है न कि कोई मम्मी पापा किसी बच्चे को बना रहे हैं ब्रह्म सूत्र है सूत्रात्मक भाषा है आज आप पढ़ भी लो तो क्या पढ़ पाओगे आप इस कदर अपनी संकीर्णताओं में फंस बैठे हैं क्योंकि संकीर्णताएं ही जिये हैं आपने आप चाहो भी कि आत्माओं की भांति संपूर्ण आकाश में आ जाओ स्वतंत्र निर्द्वंद तो आप हो नहीं सकते स्नू मेरे है ना और जिसने मेरे की बेड़ी पैर में बांध रखी है वो उड़ के जाएगा कहां पर जिसकी मन नहीं भूल पाएगा वो भक्ति क्या करेगा हमने कभी अध्यात्म को अपनी अंतर की गहराइयों में उतर के पढ़ना नहीं चाहा और अपने आप को उसमें सीजन नहीं करना चाहा और आज भी हम राजी नहीं है हैं क्या कि स्वामी जी कैसे कर पाएंगे जबकि सारे शास्त्र कह रहे हैं कि मोक्ष और मुक्ति तुझे भीतर आत्मा में ही जाके मिलेगी असुर भक्ति में उन्हीं असुरों की भांति मृत्यु ही पाएगा तो इस असुर भक्ति को वाहे भक्ति का परित्याग कर परित्याग कर माने कार्थ नहीं छोड़ दे इससे भीतर की राह ले और मत बाहर अब भीतर चल बाहर की पूजा हवन यज्ञ में मैंने तुम्हें हवन और यज्ञ का स्वभाव दिया है और जब स्वभाव मिल गया है तो चलो भीतर मूल यज्ञ में आओ और यज्ञ हो जाओ न कि खाली बाहर बैठ करके और पुण्यों की कल्पना करते रहो ये अध्यात्म है और सृष्टि के साथ आई हुई मनुष्य के साथ धरती पर उतरी हुई ये इकलूती अछूती कल्पना है ये भी ये विचार ये विचारधारा जैसे जीव को धरती पर उतारा है उसी प्रकार उसके साथ ही ये ज्ञान भी आया है यह फिलॉसफी नहीं है हमें अपने आप को स्वप्रेरित करना होगा मांझना होगा ढालना होगा इसमें हमने सब जानते हैं कि नीलाकाश विषु है जिसके नाभि से एक कमल प्रकट होता है जिस ब्रह्मा जी का वास है अर्थात आकाश के केंद्र में और इन्हीं ब्रह्मा जी से सभी की मानसी उत्पत्ति है इसी से दक्ष प्रजापति हैं सारे ऋषि हैं सभी प्रकट होते हैं और उसके बाद पृथ्वी पर आकर के यही जीवात्माएं आत्माएं मैथुनी सृष्टि को धारण करती हैं। तो मैथुनी सृष्टि केवल निमित्त धर्म है ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ के द्वारा अन्न को बालक के शरीर के रूप में प्रकट करती हैं। दस थाली खाने से कोई मां एक रक्त का कण नहीं बना सकती एक कोष नहीं बना सकती यज्ञ ही बनाता है और वो यज्ञ ही हम सब में प्रज्वलित है और उसी की ऊष्मा से हम सब गतिमान हैं, जीवित हैं, जीवंत हो रहे हैं अपने को पढ़ाने और दुनिया पढ़ाने की ठेकेदारी हम सब ने कर डाली और इसी अध्यात्म कथाओं को जैसा कि हमने पहले भी लिया है कि हम भगवान राम की कथा में श्री राम लीला के रूप में लेते हुए चल रहे हैं हमारी कथा मिथिला में है और वहां चारों कुमारों का विवाह भगवान रामचंद्र का विवाह जानकी जी से लक्ष्मण का उर्मिला जी से श्री भरत का मांडवी से तथा शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से हुआ है यहाँ तक हमारी कथा आई है और ये अध्यात्म दर्शन है इसे मत भूलना तुमको तुम्हारी कहानी ही हम लीलाओं में सुना रहे हैं ये वो जीवन वो नाटक है जीवन वो नाटक है कि जिसमें प्रत्येक दर्शक सारी पात्रताएं निभाता है हा? जीवन वो नाटक है जिसमें नाटक का प्रत्येक दर्शक स्वयं में संपूर्ण नाटक की सारी पात्रताएं निभाता है एक्ट करता है तो सारे पात्र हम में बोलो समझ में आना आपने तो खाली भजन गाली है बोले वो हिस्ट्री की कहानी सुन ऐसा नहीं ये नीति कथा है हम सबने गूंज दी है क्या आत्मा के साथ जीव आत्मा का वर्ण है ये जानकी है लीला है नाटक कर रहे हैं महाविष्णु और लक्ष्मी जी, उन्हें प्रणाम करो और अपने भीतर को खोजो योगी मन लक्ष्मण है और जब तक उर आत्मा में नहीं मिला है उर्मिला हो तो योग की पूर्णता हो तो उर्मिला उनकी पत्नी का नाम है भक्ति में रथ भरत है लेकिन भक्ति तब तक अपूर्ण है जब तक वो सब में राम ना देखे उसको मांडवी मिलती है चम और छत्राकार छाई रहे जहां देखूं, मुझे मेरे पराधे का दर्शन हो और श्रुति कीर्ति श्रुति माने वेद जो हम पढ़ रहे हैं कीर्ति माने यश वेदों का यश जब तक ना आए शत्रुन शत्रुघ्न ना बन पाए आज आप शत्रुता करते हो तो अगर भगवान भी प्रकट हो जाते तो आप उससे भी लड़ लेती इन्होंने यह क्यों कहा मुझे यह शिकायत हो गई शत्रु यह शिकायत है न कि कोई और व्यक्ति ईशा द्वेश लोभ मोश संकीर्णताएं विचारों की झूठे दम कपट के स्वभाव ये मेरे शत्रु हैं तो जब तक शत्रुगण वेद की कीर्ति को जीवन में न बसाए वो भी तुम्हारी तरह हर मोहल्ले में झगड़ा कर रहेगा पति से भी शिकायत है, है ना और बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि उनको भगवान से भी शिकायत है स्वामी जी से भी शिकायत है बहुत नाराज़ नाराजगी ऐसा क्यों कह दिया तो जब तक श्रुति कीर्ति जीवन में आना आए हमें कोई शत्रुघन भाव तक पहुंच ही नहीं सकता तब तक बाहर है शत्रु हमारे वो फलाना है ना मेरे को तनाव दे रहा तनाव का ये भाव तुम्हारा ये शत्रु है इसे मार फलाने को एंट्री नहीं मिलेगी और इस प्रकार हम कथा में भी हैं और हम कथा की संपूर्ण पात्रता में है जब वेद का अमृत ज्ञान मेरे भीतर उतर आता है और मैं अपनी बुराइयों को अपनी कमजोरियों को ही शत्रु मानकर उन्हें मिटाने लगता हूं मैं शत्रुघन होता हूं और जब शत्रुघन हो पाता हूं तभी आत्मा श्री राम में, में मेरा मन लगता है तो मैं भक्ति में रत भरत होता हूं और जब मेरी भक्ति मांडवी से युक्त होती है सीए राम में अभी नहीं कि मेरा है ये तेरा है ये सगे है ये सौतेले है नब तक भक्ति मेरी मैं भेदभाव में खड़ी है उसे मांडवी मिली नहीं है मैं भक्त हो ही नहीं सकता मैं लाख भजन गाऊं गीत गुनगुनाऊं, वो सब कोई अर्थ नहीं रखते मैं भक्त हो ही नहीं सकता जब सब उन्हें एक भाव आए नारायण ना आप चाहो उन्हीं के चरणों में बैठ जाए और हर भाव में एक भाव उन्हीं का रहे तो मेरी भक्ति मांडवी से मरद हो जाए और तब पहली बार राम रूपी लक्ष्य में मेरा मन स्थिर हो जाए तो मन योगी हो जाए हा उर्मिला से युक्त हो और तब ये जीव जान की आत्मा श्री राम की का देव हा और धर्म पाए वेद महर्षि ने अपने किताब में लिखा कस्मात देवरा द्वितीय वर्ष तेज का अर्थ है कि औरत देवर को भी दूसरा पति मारे वेदों का इतना सुंदर भाष वो हमारे समाजी नेता ही कर सकते हैं देवता ही कर सकते जबकि हम कह रहे हैं कस्मात देवरा कि ईश्वर के उपरांत ही बाहर के पति को पति क्यों कहा गया है देव अर्थात ईश्वर ही हम सबका पति है बाकी तो निमित्त जगत है तो वह हमने विवाह के उस प्रसंग में भी पहले ऋषि में आपको बताया कि विवाह हो रहा है चलो राम की के विवाह में ही ले लेते वेद की ऋषाओ में विवाह क्या है अगर उसको नहीं जानेंगे तो शिव का धनुष तो हम पढ़ाए हैं मृत्यु की सीमा टूटे तो जीव और आत्मा का अंतिम मिलन हो विवाह क्या है विवाह के समय पति पत्नी से क्या कह रहा है ये ऋषाय पूर्व में भी पढ़ाए हैं कह रहा था तुम पत्नी हो और नहीं मैं पति हूं क्योंकि हमारा पति तो हमारा आत्मा है सत सभितुरणी हो वो तो हम कर चुके हैं विवाह तो हम सबका हो जाता है उस गायत्री मंत्र में ही अपनी ही अंतरात्मा से सत्य विवाह तो मात्र वही है चल उसी का हम एक निमित्त धर्म के रूप में शास्त्र सम्मत एक ईमानदार जीवन में धारण करें उसी सत्य की प्रतिष्ठा करें तो तू जीव रूप पत्नी बन और मैं आत्मा रूप पति बनता हूं अन्यथा हम में कौन पत्नी और कौन पति ये तो मंच की मर्यादा है एक लड़का कौशल्या बना है तो दूसरा दशरथ बन गया तो ये वाहि जगत तो मंच की औपचारिकता है लीला को पूर्वक धारण करना ही शास्त्र सम्मत मत है लेकिन लीला को ही सत्य मान लेना ये किसी शास्त्र का नहीं मत है वहां शास्त्रों की दुआई मत दो झूठ बोलते हो तो तू जीव रूप पत्नी बन मैं आत्मा रूप पति बनता हूं तो तू अपना गांधीव मुझे धारण करा दे तेरे लिए भी अब इस जीवन संग्राम को मैं उसी प्रकार लड़ूंगा जैसे जीव के लिए ही आत्मा प्रतिक्षण प्रकट करता है यज्ञ करता है उसकी रक्षा करता है तो मैं पति का का निमित्त धर्म धारण करूंगा तो तू अपना गांडी क्योंकि आत्मा ही तो युद्ध कर रहा है हम तो एक कोष बनाना नहीं जानते नष्ट होते कोष को पुनः झिलाना नहीं जानते वो तो आत्मा ही जानता है जीव तो नहीं जानता तो चल तू अपना यज्ञोपवीत गांडी मुझे धारण करा दे और जो वस्त्र आभूषण में लाया हूं उन्हें धारण कर पिता के वस्त्रों का अब परित्याग करते वो ऐसा ही करती है और वही दुर्गा यज्ञो जो होता है तो उस पत्नी का दुर्गा कई तो है और तब उसे कहता है कि भौतिक जीवन में मैं तेरा रक्षक बनूंगा तेरे लिए भी संग्राम मुझी को रहा होगा इसलिए तू सदा मेरे बाएं रहेगी दाएं हाथ से युद्ध करूंगा तो तेरी रक्षा करूंगा तेरा कवच बनूंगा लेकिन पूजा में यज्ञ में हा उपलब्धि में मोक्ष में तू सदा मेरे दाएं होगी पहला अधिकार तेरा होगा उपरांत मेरा होगा कहने लगे स्त्रियों को ओम शब्द के उच्चारण का अधिकार नहीं हनुमान की पूजा का अधिकार नहीं ओम नमाशिवाय नहीं कह सकती खाली नमा शिवाय कह क्या मुसलमानों उनकी जूठा ने आप यहां लिया है अरे इनका मंदिर आना भी बंद ना कराए तो कहा कि नहीं जगत एक नाट्यशाला है और हम सब बाहर एक निमित ईमानदार नाटक करेंगे जिससे भीतर हमारी पैठ हो सके क्योंकि जिसका रिहर्सल ही बिगड़ गया उसे डायरेक्टर मंच पे थोड़े ना नहीं देगा तो धर्मपूर्वक शास्त्रपूर्वक हम से धारण करें तुम जीव रूप पत्नी बनो मैं आत्मा रूप उसी प्रकार निमित पति बनो और चलो वाहि जगत लीला के वाहिदायित्व को आत्मा श्रीहरि को निमित होकर के हम धारण करें इसलिए हा देवरा द्वितीय थे आत्मा के उपरांत ही मैं वर हो सकता हूं और तू वधू हो सकती है अन्यथा ये तो जीव और आत्मा का जो सत्य है उसी के रूप नाटक है हम लोग हा तो विवाह भी यही प्रतिष्ठा है चारों कुमारों का विवाह हुआ है दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और सभी कुमार अवध को लौट चले और हम भी काश अवध को लौट पाते अवध कौन है ये देह तुम्हारी जब तक आत्मा श्री राम है ये क्या है जब तक इसमें आत्मा का वास है ये शरीर तुम्हारे क्या है अवध है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके जहां राम तहा अवध निवास हो और राम गए तो मिट्टी अयोध्या और तुम घूम तो आए तीर्थों पे, अवध हो ये कभी जान ना पाए क्यों हो ये तुम्हें पता ही नहीं मिलना किससे तुम जानते ही नहीं केवल प्रेतों की तरह बाहर भटक रहे हो सांसें धड़कने जीवन का आरक्षण अंतर दे रहा है और ये प्रेत बाहर बैंकों की एफडी में सांसें और धड़कने खोज रहा है क्या बात है और वही सारी लीलाएं हैं इसकी वे लौट के आए अवध धन्य हो गया सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कथा का हमने कहा था संक्षिप करेंगे क्योंकि तो हमें तो तत्व रहना है कथा के लिए तो बहुत अच्छे रोचक टीवी सीरियल भी आते हैं आमा कथा वाचक तो योगों से सुनाई रहे हैं आप लेकिन गुरुकुल की मर्यादा में कि विद्या की देवी सरस्वती हो अध्यात्म दर्शन भी हो तो बहुत सरस हो तो सरस कथाओं और लीलाओं के द्वारा विशुद्ध इतिहास को इतिहास को मना नहीं कर रहा हूं मैं आज से साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पूर्व की कथा है ये एक दो दिन की पुरानी नहीं है और ये वो कथा है और ये उनकी कहानी है जिन्होंने धरती पर जीवन को उतारा है जिन्होंने इस प्लेनेट को लाइफ के योग्य बनाया है हमारे उन पूर्वजों की कहानी जिनके कारण हम आए जिनके कारण आज ये धरती वसुंधरा है वरना ये भी मंगल ग्रह की तरह देखता हुआ एक आगोबलता प्लेनेट था जहां पृथ्वी से भी बड़े डस्ट डेविल्स चक्रवात घुआ करते थे और जहां कहीं कुछ नहीं होता था इसे समझो तो मैं ऐतिहासिकता को ना नहीं बोल रहा लेकिन यहां गुरुकुल में मैं उसी सत्य को एक जीवंत सत्य करके हर बालक की पात्रता को पढ़ा रहा हूं जिससे उसका जीवन वो जीवन की क्षणों को जाने और एक प्रेत जो अपने लिए प्रेत बना है वो सगा किसका होगा तू तो सत्य को पढ़े और उसे पहचाने अवध व्याय है अवध धन्य भरत और शत्रुघ्न को भरत जी शत्रुघ्न को लेकर के अपने नानक यहाँ गए हैं वो बीमार हैं बुलावा आया है तो वहाँ चले गए हैं और इसी बीच में महाराज दशरथ के मन में विचार आता है कि चौथे पन में मुझे पुत्र रत्नों की उपलब्धि हुई जबकि तीसरेपन में ही मुझे बाना प्रस्ती हो जाना था तो अब जब उनके विवाह भी हुए हैं तो मैं क्यों ना अवध को उत्तराधिकारी देता अब को चला जाओ ये विचार उन्होंने मुनि मुनिवशिष से किया है और सभी जो उनके सामंत हैं सभी को बुला करके सबसे चर्चा करी है और सबकी इच्छा है कि भगवान श्री रामचंद्र को ही गद्दी पर बिठाया जाए और तुमने इसे आज तक कोई राजी नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी मंत्रा ने कहा हम आत्माओं को शरीर की गद्दी पे नहीं बैठने देंगे बैठने दोगे नहीं स्वामी जी हम करेंगे ये पूतना की जो कुबड़ी मनोवृत्ति है ये कहाँ राम को गद्दी पर बैठने देती आज आत्मा मनवासी है हमें याद ही जो नहीं क्यों भाई अवध की कहानी समझ में नहीं आती क्या मैं करता हूं आत्मा थोड़े ना और दशरथ कह रहा है दशरथ कौन मन जिसने दसों इंद्रियों को रथ लिया है आज वो मन चाहता है आत्मा गद्दी पर विराजे लेकिन मेरी कुबड़ी मनोवृत्तियां चाहती हैं आत्मा को नहीं गद्दी भरत को ही मिले खाली भाव भर रहे हो तुम सबकी कहानी है हम सबकी ये उदंडता और पाप है क्या आज हम ईश्वर को इस शरीर में भी गद्दी पर नहीं बैठने देते मैं जो हूं मैं जो ना हर होने में कि हम तो निमित्त है नारायण किया तो आपने आज इस भाव को में कौन है जो मानेगा तो मंथरा ने भी सुना क्या रामचंद्र को गद्दी पर बिठा रहे हैं और उसने के कई को के कई मालूम है ना कौन है तुम्हारे शरीर में जिज्ञासा अगर जिज्ञासा न होती तो तुम सत्संग में क्यों आते तो ये मनोवृति जिज्ञासा जो है ये मन की अतिशय प्रिय रानी है।, है ना आज भी है ना तुम सब में है ना अरे इस कथा में अपने को नहीं पढ़ पाए तो तुम सनातन धर्म क्या जानोगे और जिज्ञासा मंथरा मंथरा जिज्ञासा को जाके लिपट गई है क्या गजब ढा रही है तो, तो दासी हो जाएगी और वाकई दासी तो हो ही जाएगी कि जब जिज्ञासा ये मान ले कि जो करता मेरा अंतर हन आत्मा करता है नारायण करते हैं हम तो निमित्त हैं तो जिज्ञासा भई न दासी आ, ये दासी तो फांसी लकी गले में मिटंगे आज तुम में से भी कोई मानता है क्या सारी चौधराहट चली जाएगी जब हो क्या करोगे तुम मैं हूं मैं करती हूं मैंने किया है ईश्वर थोड़े ना करता है तो जो मंथरा चिपकी के कई की मती में विष घोलने लगी मन थेरा तो मंथरा हा भटकने लग गया मन हर राता मन ही तो मंथरा हो जाता है और हर बार मेरा मन ही तो भटकता है और मुझे मंथरा भर बना के छोड़ जाता है और मुझे लगता है मैं तो ठीक हूं बाकी सब गलत है तुम तो मंथरा भी उसे पढ़ाने लगी और उससे कहा कि तुमने युद्ध के समय जब महाराज दशरथ देव सेना के सेनापति बने थे उस समय युद्ध में तुमने उनका सहयोग किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि तुम उसे दो वर मांग लो तो तुमने रख लिए थे तो आज वही दो वर मांगो की कहीं मान जाती है और जिज्ञासा जब भी मंथरा का साथ करती है इस अवध का तुम्हारे जीवन का सर्वनाश ही तो करती है फिर भी मंथराएं तुम्हें बहुत प्यारी लगती है मंथरा बनना तुम्हें बहुत मन को बाता है मंथरा ने अपनी माया घुमाई है और मंथरा की बात अब के कई के मन भाई है मंथरा आज भी हर शरीर की पीड़ा है हर जीवन का सर्वनाश है और हमें मंथरा ही भाती है कहानी मेरी सारी पात्रताएं मुझ में और मैं खाली एक तमाशा ही के बैठता हूं रामलीला देखता हूं कैसी विचित्र बात है के कही को भवन कुचल दे दशरथ जी मना रहे हैं वो नहीं मानती है जब बहुत कहते हैं तो कहती है पहले जो दो वर दिए थे उसका त्रिवाचा भरो मन दशरथ कहता है भर लेता हूं मन तो साधु हो गया मान लेता है तो कहा कि राम को चौदह बरस का बनवास दो और भरत को गति दे दो और तुमने भी तो आत्मा को चौदह नहीं चौबीस बरस का कई चौदह बरस का वनवास दिया है कि आज तक लौटने आत्मा को अवध के सिंहासन पर तुमने कहां बैठने दिया है बुढ़ापा आ गया है अभी भी आत्मा को कोई यश नहीं दोगे मंथनवादी ही रहोगे आत्मा श्रीराम को गद्दी पर बैठने नहीं दोगे सत्य को भी स्वीकारोगे कि वही कर रहा है सांस धड़कन जीवन का क्षण वो देता है लेकिन दम भी तुम कभी अपनी आत्मा श्री राम को गद्दी पर बैठने नहीं दोगे के कई ने तो चौदह बरस कहा था तुमने तो चालीस बरस भी उसे गद्दी पे नहीं बैठने दिया मैं ना, मैं करती हूं और तुम कहती हो कि तुम राम भक्ति करते हो कितना बड़ा धोखा आपने आप को दे लेते तुम राम भक्ति करते हो तुम व्रत करते हो तुम पूजा करते हो मान लिया तुमने कि तुम ऐसा करते हो जबकि राम को इस अवध की गद्दी पर तुम सह भी नहीं सकते हो और बड़े पुजारी हो क्या बात है मैं करूं तो हो मैं ना करूं तो ना हो ये मे मंथरा क्यों हो गई कि राम भूल गया उसे कहा बेहोश हो गए कहा रानी तुम भले भरत के लिए राज ले लो लेकिन राम के बिना तो मैं रह नहीं सकता और हर मन जानता है आत्मा गए तो तेरी गई गति लेकिन फिर भी फिर भी तुमने सबने अपनी अपनी अंतरात्मा श्री राम को बनवास दिया हुआ है और बड़े पुजारी बनते फिरते बड़ी भक्ति की बात करते जरा पूछ तो लूटने से एक ईमानदारी का एक क्षण तो अपने जीवन में भीतर अपने ही मन में ही आनी था किम तू रामद्रोही था कि राम भक्त था तू हरे बीमारी गहरी है तो दवाई कड़वी तो होगी थोड़ी सी पी ले पी ले शायद रोग उतर जाए शब्द कड़वे हैं तो क्या लेकिन क्या ये सच नहीं है इस मंत्रा भक्ति में कुछ रखा है तुम्हारी जिसमें राम ही काय से ही विपरीत भाव है क्या पाओगे लेकिन के कही है कि डट गई है कि चाहे जितने सत्संग सुना हो राम को तो बनवास भेजना ही है मुझे स्वामी जी इसके बाद जो कहो हवन कर दे दान कर दे पूजा कर दे राम गद्दी पे बैठे ये हमें मंजूर नहीं बोलो तुम्हें कोई राजी है क्या आत्मा श्री राम गद्दी पे बैठे तुम में एक भी कोई राजी है लेते हो संकल्प क्या इससे मेरा जीवन आत्मा को होगा फिर उससे हटके कुछ नहीं होगा कोई दम्ब नहीं कोई झूठ नहीं कोई पाप नहीं कोई कपट नहीं होगा क्या तुम कोई एक भी चाहता है कि राम गद्दी पे बैठे अवध की एक अपने से पूछो क्योंकि हर सांस इसे लेना होगा इसी भाव में जीना होगा और तुम जब जी पाओ तो मान लेना कि तुमने भक्ति की है धोखा मत दो अपने आप और इसी कथा को हमने यहां आज वेद की ऋचा में पढ़ा दो कहा, पता तीन ब्रिया दूरम बातों वरा दू आतुना इंद्र संसही गोष्वशु शुभ्रेशु मगा वही सवाल जो कथा में है वो यहां भी है कि जैसे आंधी में पत्ते हवाएं उठा के लाती हैं जैसे बन बन डोल करके सूखी काष्ट की लकड़ियों को और पत्तियों को हम बहावाए हवन के लिए लाते हैं उसी प्रकार रे प्राण मेरे आज इन भटकते विचारों को इन तृप्तियों को इच्छाओं को मंथरा बंती मेरी मनोवृत्तियों को आज सबको बांध करके तेज हवाओं में हे प्राणवायु आंधड़ उठा करके ले आ, और ला कर मेरी ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मा की अग्नियों में समाधि कर दे कि राम गति पे आ जाए भक्ति भक्ति भक्ति कौन सी भाजपी